गया? दस मिन्या, दस मिन्या, दस मिन्या, दस हो गया दस मिनट में दस मिनट पंद्रह बीस मिनट नहीं होने साथियों जीरो बजेट आध्यात्मिक कृष्ण इस शब्द अब दुनिया में लगभग जाना जा रहा है हर देश में जहां जहां भी मेरी अंग्रेजी किताबें गई हैं पूरी दुनिया में या वेबसाइट गई हैं नेट के माध्यम से बहुत फैल रहा है यही शब्द का उपयोग करते हैं कुछ लोगों को आशंका है कि जो बजट कैसे हो सकता है कुछ तो बजट लगेगा ही ये वे लोग हैं रहते हैं शहरों में कभी कभी फुर्सत मिली तो खेत में जाते हैं कभी क्योंकि शून्य लागा तो उनको मालूम नहीं क्या तो इसके पहले कि हम आगे बढ़े इसकी परिभाषा देना बहुत आवश्यक है तो जीरो बजट आध्यात्मिक कृषि की मैं दो परिभाषाएं आपको दूंगा शन ऑफ दूचर फार्मिंग वो आप लिख लीजिए पहली परिभाषा शायद लिखते लिखते किसी को धक्का लगेगा हार्ट अटैक भी हो सकता है तो संभाल कर रहिए हो सकता है यहां डॉक्टर बैठे हैं चिंता की बात है पहली परिभाषा कृषि वैज्ञानिक कृषि वैज्ञानिक और जैविक खेती के प्रचारक कृषि वैज्ञानिक और जैविक खेती के प्रचारक किसानों को किसानों को जो जो कुछ करने को कहते हैं किसानों को जो जो कुछ करने के लिए कहते हैं वो कुछ नहीं करना कृषि वैज्ञानिक अथवा जैविक खेती के प्रचारक किसानों को जो जो करने को कहते हैं वो कुछ नहीं करना वो कुछ नहीं करना और जो नहीं करने को कहते हैं वो मुद्दाम करना जो नहीं करने को कहते हैं वो जरूर करना इसको कहते हैं जीरो बजेट आध्यात्मिक आध्यात्मिक यानी है। बोलते हैं कि ट्रैक्टर से जोताई करे नहीं करना वो गहरी जोताई रासायनिक खाद डाले नहीं डालना कंपोस्ट फर्मी कंपोस्ट डाले नहीं डालना कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करे नहीं करना या जो जो कुछ कहेंगे वो बिल्कुल नहीं करना उसका बोलते हैं ठीक उल्टा ठीक उल्टा जो कहेंगे उसका ठीक उल्टा यह है जीरो बजट आधे आप कहेंगे भाई ये कैसे सब उल्टा चिल्टा बोल रहे हो आप अब तक तो हम उनको सुनते आ रहे हैं करते आ रहे हैं ये कैसे होगा कि उनका कुछ नहीं करना है धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि जो आपको बताया जा रहा है वो सब गलत है झूठ है अवैज्ञानिक है पाखंड है धीरे धीरे सब समझ में आते जीरो बजट माने क्या ये बहुत आवश्यक है देखिए जीरो बजट माने क्या शून्य लागत माने क्या वॉट जीरो बजट, मुख्य फसल का लागत का मूल्य मुख्य फसल का लागत का मूल्य आंतरवर्ती फसलों के उत्पन्न से निकाल लेना आंतरवर्ती फसलों के उत्पन्न से निकाल लेना और मोबाइल बंद करना देखिए वो नहीं क्या अभी तक अभी चल रहा है किसका मोबाइल है मोबाइल स्विच ऑफ करे प्लीज स्विच ऑफ दो मोबाइल आई रिक्वेस्ट टू अगेन एंड अगेन मैं बार बार आपको निवेदन कर रहा हूं कि अपने अपने मोबाइल बंद करके रखें मुख्य फसल का लागत का मूल्य आंतवर्ती फसलों से निकाल लेना और मुख्य फसल बोनस के रूप में लेना यानी जीरो बजट मुख्य फसल बोनस के रूप में लेना जीरो बजट मुख्य फसल बोनस के रूप में लेना जीरो बजट जहां तक आप सब गन्ना उत्पादक है मैं गन्ने का ही उदाहरण दूंगा इसको विस्तार करने के लिए जो समझ में आ जाएगा आपको कर्नाटक के बिदर जिले में तीन साल पहले एक ही महीने में सत्तावन गन्ना उत्पादकों ने आत्महत्या की क्यों उन्होंने वही कृषि वैज्ञानिकों का फार्मूला तीन फीट पर गन्ना लगाया एक एकड़ में चार टन बीज डाला रासायनिक खाद डाला जैविक खाद डाला छिड़काव किए बहुत खर्चा किया एकड़ में अट्ठाईस हजार रुपये खर्चा आया बैंक से लोन लिया सावक से लोन लिया जब गन्ना टूटने के लिए आया कारखाना ने कहा हमें नहीं चाहिए क्योंकि इतना बम्पर को आप आया था पश्चिम महाराष्ट्र उत्तर कर्नाटका में कोई कारखाना लेने के लिए तैयार नहीं था अब क्या करें वो बोल रही थी कि पांच सौ रुपये दीजिए लेके जाइए कोई तैयार नहीं था जगह पर सूख गया अगला फसल लेना था जला दिया एक एकड़ अट्ठाइस हजार रूपये लागत का मूल्य साहकार से पैसा लिया बैंक से पैसा लिया साहुकार पीछे लगा कि हमें पैसा चाहिए ब्याज बढ़ता गया कहा से दे कल का खाने के लिए पैसा नहीं अगली फसल लेने के लिए पैसा नहीं इसको कहाँ से दे पूरी फसल बर्बाद हुई अंत में आत्महत्या उसी गांव में जीरो बजट खेती करने वाले गन्ना उत्पादक थे दक्षिण भारत में जाओगे आपको गांव गांव में जीरो बजट वाले किसान मिल जाएंगे गांव-गांव। 40 लाख में से लाख तो दक्षिणी भारत में ही है उन्होंने क्या किया हमारे किसानों ने 8 फीट पर गन्ना लगाया कितना फीट पर लगाया 8 फीट अंदर बीस में प्याज लिया मिर्च लिया यानी सब्जी साथ में लिया हल्दी लिया अदरक लिया और गेंदा लिया घन जू कुछ भी खरीद करने डाला एक दी शिकायत तीस एकड़ कर कोई रासाट नहीं कोई गोबर का खाद नहीं कुछ भी नहीं खरीद केवल बिजली के और मजदूरी के लिए पैसे लगे उनका लागत का मूल्य था सात हजार रूपये प्रति एकड़ क्योंकि खुद करने वाले लोग थे घर के लोग सब काम करते थे कभी कभी मजदूर बोलाते थे केवल सात हजार रूपये खर्च आया जो अमरू घने जो अमरूद जो आप आज कल पढ़ोगे उसका उपयोग केवल आंतरों से बयालीस हजार रुपये मिल गए कितने मिल गए हाँ इंटर क्रॉप से बयालीस दिवाली के समय गेंदा आया गेंदों को बहुत पैसा मिला प्याज पैस को बहुत तीन साल पहले प्याज को बहुत पैसा मिला यानी लागत का मूल्य कितना है सात हजार आंतर फसलों से कितना मिल गया बयालीस हजार पैतीस हजार बोनस आंतर फसलों का और चालीस से सत्तर टन गन्ना खड़ा है वो गन्ना नहीं लेके गए उन्होंने गन्ना नहीं दिया शुगर फैक्ट्री उनका गुड़ बनाया साठ रुपये प्रति किलो गुड़ पुना में बेचा बेंगलोर में मुंबई में बेचा आत्महत्या करेगा सवाल है नहीं सवाल नहीं आत्महत्या साथियों एक बहुत सामाजिक समस्या खड़ी हुई है आज किसानों के सामने जिसका पांच सौ बीघा खेत है छह सौ बीघा खेत है अकेला लड़का है वो लड़का बाप को कहता है मैं खेती नहीं करूंगा शहर में जाकर चपरासी की नौकरी करूंगा लेकिन खेती नहीं करूंगा मुझे मालूम नहीं आपके यहां क्या है हमारे तरफ था दूसरी समस्या है कोई लड़की का बाप किसान कोई किसान अपनी लड़की किसी किसान के लड़के को ब्याह कर नहीं देना चाहता मुझे मालूम नहीं यहाँ क्या है हमारे तरफ है <laughs> हमारे लड़के बिन ब्याह रह जाएंगे मुंजे रहेंगे अरे मैं कहता हूं कोई बाप अपनी लड़की किसान के लड़कों को क्यों दे उसको मालूम है मैं लड़की उसको दूंगा ये आत्महत्या जरूर करेगा मेरी बड़ी लड़की बेवा हो जाएगी तो लड़के 40 40-40 साल के हुए लड़की नहीं मिल रही है लड़की नहीं मिल रही है लेकिन हमारा एक किसान है युवा पंकज पाटिल सत्तर एकड़ की खेती है जीरो बजट खेती कोई लड़की का बाप उसको लड़की देने के लिए तैयार नहीं था नागपुर में कार्यशाला में आया सुना आज सत्र का बहुत अच्छा मॉडल खड़ा हुआ है उसके घर के सामने लड़की वालों की कतार लगी है मेरी लड़की लीजिए मेरी लड़की लीजिए क्योंकि मुनाफा ही मुनाफा है अरे नौकर गुलाब कलेक्टर कलेक्टर का बाप बनकर खड़ा है कलेक्टर को कितना मिलता है पदार सैलरी चाहे कोई भी हो नौकरी करने वाला है तो शुद्ध रही नौकरी है थोड़ी है मालिक थोड़ी है जुबान नहीं होती अर्थस का गुलाम होता है अर्थ का गुलाम होता है साथियों बजट माने मुख्य फसल का लागत का मूल्य आंतरिक वर्ती फसलों से निकाल लेना और मुख्य फसल बोनस के रूप में लेना जीरो बजट नंबर एक हो गया नंबर दो लिखिए नंबर दो नंबर दो खेती के लिए आवश्यक खेती के लिए आवश्यक कोई भी संसाधन बाजार से नहीं खरीदना है खेती के लिए आवश्यक कोई भी संसाधन बाजार से किसी भी मूल्य पर नहीं खरीदना है एट एनी कॉस्ट वी एर नॉट गोइंग टू परचेस एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट कोई भी संसाधन बाजार से नहीं खरीदना है नंबर तीन जीरो बजट खेती के लिए आवश्यक संसाधनों की निर्मित जीरो बजट खेती के लिए आवश्यक संसाधनों की निर्मित हमारे घर में करना है हमारे खेतों में करना है हमारे घर में करना है हमारे खेतों में करना है बाजार से नहीं लाना है चार नंबर चार कोई भी संसाधन ऐसे नहीं निर्माण करना है कोई भी ऐसा संसाधन नहीं तैयार करना है कोई भी ऐसा संसाधन नहीं तैयार करना है खेती के लिए जो ज्यू जो ज्यू ज्यू माने मानो मानव प्राणी जंतु जीव जंतु जमीन जमीन माने भूमि पानी और पर्यावरण का नुकसान करेगा ऐसे संसाधनों की निर्मित हम नहीं करेंगे जो प्राकृतिक स्त्रोतों का नुकसान करेगा अब एक नया फंड आ गए हैं। कुछ लोगों को मालूम पड़ गया है कि जैविक खेती खतरनाक है खे। पाले जी सही कह रहे हैं लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है कि जीरो बजट खेती नाम स्वीकार करे उनको लगता है कि उनकी आईडेंटिटी खत्म हो जाएगी तब उन्होंने नया शब्द का उपयोग करना चालू कर दिया गो आधारित खेती क्या बोल रहे हो गो आधारित खेती झीरो बजट नहीं बोल रहे नाम लेना ही मांग रहे गो आधारित खेती गो आधारित खेती करने से क्या हो रहा है गलत संदेश पहुंच रहा है कंपोस्ट गो आधारित ही है गो थे क्योंकि गोबर गोबर से बनते हैं, लेकिन खतरनाक है है ना कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट जीव जमीन पानी पर्यावरण को नुकसान कारक है इसका मतलब है अगर आप गो आधारित खेती का शब्द उपयोग में करेंगे तो गलत संदेश पहुंचेगा आप वर्मी कंपोस्ट की बात करोगे कंपोस्ट खाद की बात करोगे नाम नहीं लोगे लेकिन संदेश वही दोगे ये एक षड्यंत्र है एक है। हमें गो आधारित शब्द का उपयोग केवल नहीं करना है अगर करना चाहते तो गो आधारित झीरो बजट खेती का उपयोग करें क्या शब्द का उपयोग करें गो आधारित झीरो बजट खेती केवल गो आधारित नहीं केवल गो आधारित नहीं उसमें एक है दिल्ली में बैठे हुए एक मित्र हैं खेती मालूम नहीं कभी खेती की नहीं खेती कैसी होती है ये भी मालूम नहीं मूंगफल्ली की फली या अंदर लगती के बाहर लगती कभी देखी नहीं मालूम नहीं लेकिन खेती पर लिख रहे हैं खुद को कृषि वैज्ञानिक बोल रहे हैं उन्हें नया फंड चालू कर दिया रसायन मुक्त खेती क्या शब्द में लाया उन्होंने रसायन मुक्त खेती जीरो बजट नहीं बोल रहे रसायन मुक्त खेती आज जीवाणु में तेल मिलाने की बात कह रहे हैं किसानों को गुमराह कर रहे हैं। खेती रसायन मुक्त हो ही नहीं सकती कौन कहता है रसायन मुक्त खेती होते सिद्ध करें कृषि वैज्ञानिक बन गए हो पत्रकार हो ठीक है ना साथियों कोई खेती रसायन मुक्त नहीं होती ख्याल में दिस इज द फंडामेंटल राइट ऑफ द बेसिक साइंस कोई भी जड़ किसी भी पेड़ पौधे की जड़ भूमि से जो खाद्य तत्व तो लेती है रसायन के रूप में ही लेती है कौन से रूप में लेती है रासायनिक रूप में लेती है केमिकल फॉर्म में लेती है लेकिन रसायन रूपी तत्व भूमि में नहीं होते भूमि में जैविक रूप में होते काड़ी कूटा में होते अवशेषों में होते नृत्य अवशेषों में होते इसको बोलते जैविक पदार्थ अनंत अनंतोटी जीवाणु उसका विघटन करते और रूपांतरण काय में करते रासायनिक रूप में तब कई जड़ों को मिलता है तब के जोड़ों को मिलता है इसका मतलब है चाहे पद्धति कोई भी हो रासायनिक हो जैविक हो जीरो बजट की हो जैविक हो आध्यात्मिक हो कोई भी हो सभी रासायनिक खेती है क्योंकि रासायनिक रूप में ही ले जाते हैं तो रसायन मुक्त खेती कैसे हो सकती है क्यों गुमराह करे हो किसानों इसीलिए परिभाषा विशुद्ध होनी चाहिए ऐसी होनी चाहिए देर बी नो एनी ऑब्जेक्शन एनी बड़ी कोई उसका विरोध नहीं करेगा ऐसी विशुद्ध शास्त्रोक्त शास्त्र शुद्ध परिभाषा होनी चाहिए तो परिभाषा में यह नहीं लिखना है रसायन मुक्त नहीं लिखना है और यह भी नहीं लिखना है कि आ, गो आधारित अगर आप लिखना चाहते हैं तो गो आधारित जीरो बजट आध्यात्मिक खुशी ये आप लिख सकते सही संदेश पहुंचेगा ये ठीक है ठीक है यहां तक अब लिखे दूसरी परिभाषा जीरो बजट आध्यात्मिक खुशी की दूसरी परिभाषा जीरो बजट आध्यात्मिक खुशी की दूसरी परिभाषा पाखंडी लोग आध्यात्मिक बजाय प्राकृतिक लिखे जीरो बजट आध्यात्मिक खुशी की दूसरी परिभाषा किसी भी पेड़ पौधों की अथवा फसलों की रुद्धि के लिए बढ़ने के लिए किसी भी पेड़ पौधों के अथवा फसलों के बढ़ने के लिए रुद्धि के लिए क्या बोलते हैं आप रुद्धि बोलते हैं या बढ़ना बोलते हैं रुद्धि के लिए और इच्छित उत्पादन मिलने के लिए और इच्छित उत्पादन मिलने के लिए इच्छित माने जो हम इच्छा कर रहे हैं कि इतना मिलना चाहिए इच्छित उत्पादन मिलने के लिए जिन जिन खाद्य तत्वों की आवश्यकता होती है जिन जिन खाद्य तत्वों की आवश्यकता होती है उन सभी खाद्य तत्वों की आपूर्ति उपलब्धता कौन सा शब्द उपयोग में लाते आप? आपूर्ति या उपलब्धता उपलब्धता इन सभी खाद्य तत्वों की उपलब्धता केवल ईश्वर करेगा केवल ईश्वर करेगा मानव नहीं करेगा केवल ईश्वर करेगा मानो नहीं करेगा इसको जीरो बजट आध्यात्मिक कृषि कहते हैं इसको जीरो बजट आध्यात्मिक कृषि कहते हैं व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट बॉडी आर टू बी सप्लाइड बाय ओनली गॉड नॉट बाई ह्यूमन बीइ द डिस्कॉड जीरो बजेट स्पिचुअल फार्मिंग किसी भी पेड़ पौधों के रुद्धि के लिए और इच्छित उत्पादन मिलने के लिए जिन जिन खाद्य तत्वों की आवश्यकता होती है उनकी उपलब्धता कौन करेगा ईश्वर करेगा हम नहीं करेंगे आप बोलेंगे कैसे संभव है ये कैसे संभव है आप कुछ भी बोल रहे हो ठाकुर धर्मपाल जी ने इसलिए यहां बुलाया है कि हमें मूर्ख बनाते जाएंगे आपके मन में सवाल होगा मैं उदाहरण देता हूं उदाहरण देता हूँ ये सवाल मन में क्यों आ रहा है ये आशंका मन में क्यों आ रही है क्योंकि ईश्वर के प्रति आस्था नहीं है अगर ईश्वर के प्रति आस्था होती तो सवाल मन में आता ही नहीं आशंका है आपके मन में घने जंगल ईश्वर का संविधान है प्रकृति ईश्वर का संविधान है क्योंकि प्रकृति की निर्मित ईश्वर ने की है मानव ने नहीं की विशाल का है इमली का पेड़ आम का पेड़ जामुन का पेड़ अनगिनत फलों से लदा हुआ बिना मानवीय सहायता बिना मानवीय अस्तित्व खड़ा है जंगल के किसी भी पेड़ पौधे का कोई भी पत्ता तोड़े दुनिया के किसी भी प्रयोगशाला में परीक्षण करे आपको नाइट्रोजन की कमी नहीं मिलेगी फास्फेट की कमी नहीं मिलेगी पोटिया की कमी नहीं मिलेगी सूक्ष्म खाद्य की कमी नहीं मिलेगी सब कुछ मिल गया सब कुछ मिल गया अब मुझे बताइए जंगल में नाइट्रोजन मिल गया फास्फेट मिल गया पोटास मिल गया बगर दिए मिलता नहीं बगर दिए मिलता नहीं हमने दिया हमने दिया नहीं दिया किसने दिया इसका मतलब है ये सिद्ध होता है चाहे कुछ वैज्ञानिक कुछ भी कहे दुनिया को गुमराह करे वास्तविकता छिपती नहीं ये सिद्ध होता है कि ईश्वर की एक व्यवस्था है ईश्वर की खुद की व्यवस्था है जो स्वयं विकास है स्वयं पोषी है स्वयं पूर्ण है देखिए सेल्फ रिलायंट सेल्फ नरिशिंग सेल्फ डेवलपिंग सिस्टम ऑफ द गॉड वैज इज रिस्पॉन्सिबल फॉरल एक्टिविटीज इन द नेचर ये व्यवस्था क्या है यही समझना यानी जीरो बजट, आध्यात्मिक खुशी समझ लो हमें यही प्रयास का अभ्यास करना है कि व्यवस्था क्या है साथियों ईश्वर ने हमें पाव दिए हैं चलने के लिए ताकि अगर हमें भूख लगी तो चलते चलते पेड़, फल पेड़ के पास जाए ईश्वर ने हमें हाथ दिए हैं भूख लगी तो फल तोड़े और खाए ईश्वर ने हमें जुबान दी है भूख लगी तो किसी को मांगे मां मुझे भूख लगी एक रोटी दे लेकिन ये पेड़ भूस्ती है अचल है चल नहीं सकता घूम नहीं सकता बोल नहीं सकता किसी को मांग नहीं सकता लेकिन खाली पेट नहीं है सब कुछ मिल गया मुझे बताइए अगर सब कुछ मिल जाता है कहीं गया नहीं जगह पर मिल रहा है इसका मतलब है उसकी वृद्धि के लिए जिन जिन खाद्य तत्वों की आवश्यकता है उसकी उपलब्धता उसके जड़ों के पास ही है जड़ों के बाहर फिर कृषि वैज्ञानिक क्यों बोल रहे कि है भूमि में कुछ भी नहीं इसका मतलब है ये झूठ बोल रहे हैं गुमराह बोल रहे हैं गुमराह कर रहे किसानों को और सरकार को भी गुमराह कर रहे हैं कृषि वैज्ञानिक एक सत्य हमारे सामने प्रस्तुत हुआ कि ईश्वर की एक खुद की स्वयं विकासी व्यवस्था है वो जड़ों के पास है जड़ों के बाहर नहीं जड़ों को जिन जिन खाद्य तत्वों तो की आवश्यकता होती है वो जड़े को पास ही उपलब्ध हो जाते हैं बाहर से डालने की आवश्यकता ही अंका निकाल दीजिए दिमाग में से कि मैं निर्माता हूं मैं पेड़ बढ़ाता हूं मैं उत्पादन निकालता हूं और राज्यपाल के हाथ से मेरा सत्कार हो रहा है क्या पदवी मिल रही है कृषि पंडित कृषि भूषण अहंकार है केवल खोखला अहंकार वास्तविकता यह है कि फसलों के वृद्धि में मानव की कोई भूमिका नहीं है कोई भूमिका नहीं है फसल बढ़ाने वाली प्रकृति है मानव नहीं है उत्पादन देने वाली कौन है प्रकृति है मानव नहीं है जंगल में कहा मानव है जंगल में कहा मानव है साथियों कृषि विज्ञान अहंकार कृषि विज्ञान अहंकार व्यवस्था कैसी है भगवान की अद्भुत व्यवस्था है उसका कायदा है पहला जन्म से पहले खाने पीने की व्यवस्था ईश्वर के संविधान का पहला कानून है जन्म से पहले खाने पीने की व्यवस्था बाद में जन्म जो हम गेहूं खाते हैं धान खाते हैं चावल खाते हैं सब्जियां खाते हैं दालें खाते हैं जितने भी फसल हम लेते हैं ये मानव निर्मित के करोड़ों साल पहले आए और बाद में मानव या शाकारी मानव बाद में भेजा कि पहले खाने पीने की व्यवस्था कर रहा हूं ये धान गेहूं सब कुछ पहले भेज रहा हूं और बाद में आपको भेज रहा हूं क्या के लिए शाकाहारी मानव के खाने के लिए ईश्वर ने मानव की निर्मित शुद्ध शाकाहारी रूप में की है मानव शुद्ध शाकाहारी है मांसाह नहीं है खुशी विज्ञान नहीं मेडिकल साइंस को खुला आवाना चैलेंज मा है सिद्ध करे मानव मास खुला चैलेंज ईश्वर की इच्छा है मानव शाकाहारी बने जन्म से पहले खाने पीने की व्यवस्था, बच्चे, बच्चे का जन्म होता है बच्चे का जन्म होता है बच्चे का जन्म होने के पहले उस बच्चे को तीन साल जितना दूध चाहिए उसकी निर्मित माँ के छाती में ईश्वर पहले करता है और बाद में बच्चे का जन्म होता है जन्म से पहले खाने पीने की व्यवस्था क्या कभी ऐसा होता है बच्चे का जन्म हुआ है और छाती में दूध नहीं ऐसा कभी होता है अरे ईश्वर क्या प्लानिंग कमीशन है कुछ भी करेगा जन्म से पहले खाने पीने की अद्भुत व्यवस्था अद्भुत अद्भुत आपके गांव में दस लावारिस कुत्ते होते हैं होते हैं ना लावारिस है, क्या बोलते हैं आवारा कुत्ते होते कोई मालिक नहीं होता कोई मालिक नहीं होता आवारा है यहां सौ गांव के लोग हैं, किसी गांव में ऐसी घटना घटी है कि एक आवारा लावारिस कुत्ता भूख से तड़फट पर मर गया क्यों नहीं अरे मालिक नहीं ना ऐसा नहीं है उसका भी खाना पीना कहीं तो भी लिखा है जिसके घर में जिस दिन खाना लिखा होगा उसी घर में जाएगा अरे गरे के घर नहीं जाएगा ईश्वर उसके घर वाली के मन में जाएगी जाएगा। इसको भूखा है, इसको खाना खिला वो माता अपने रोटी लेगी उसमें घी लगाएगी दाल रखेगी उसको खिलाएगी सब जिंदा है सब जिंदा है सब जिंदा जन्म से पहले खाने पीने के जो ईश्वर सारी सृष्टि को खिलाने की व्यवस्था करता है क्या फसलों को भूखा रखेगा पेड़ पौधों को भूखा रखेगा बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं उसने भी सारी व्यवस्था खड़ी कर दी है और ये जड़ों के पास है जड़ों के बाहर जड़ों के बाहर एक ऐसी व्यवस्था है अब हम देखेंगे साथियों यहां तक विषय समझ में आ गया यहां तक तो समझ में आ गया हाँ नहीं तो ये ऐसा होता है क्या समाज में बैठा है हिंदुस्तान के विधानसभा में बैठे हैं हिल रहे डूल रहे, रहे समझ कुछ नहीं आ रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है वृक्ष है जंगल का जड़े हैं जैसे मैंने अभी कहा था जंगल के किसी भी पेड़ पौधे देखा कोई भी पत्ता तोड़े दुनिया के किसी भी प्रयोगशाला में परीक्षण करे आपको नाइट्रोजन की कभी नहीं मिलेगी फास्फेट की नहीं पोटेश की नहीं कोई भी खाद्य तत्व की कमी नहीं इसका मतलब है मिल गया अब मुझे बताइए कहां कहां से लेते हैं ये पेड़ पौधे हमारी फसलें खाद्य तत्व तो कहां कहां से लेती हैं? एक तो सूरज की रोशनी से लेती हैं। दूसरा हवा से लेती है और तीसरा भूमि से लेते हैं कोई भी पेड़ पौधा कहां कहां से लेता है एक तो सूरज की रोशनी द दो सनलाइट दूसरा हवा और तीसरा हमारी भूमि अब आपने देखा पत्तों में कोई भी कमी नहीं है अरे नाइट्रोजन फॉस्फेट पोटेश माइक्रोन्यूट्रं सब कुछ मिल गया है कहां से लिया भूमि से लिया अगर भूमि में नहीं होता तो पौधों को मिल जाता क्या नहीं मिलता लेकिन कमी नहीं है कमी नहीं है सब कुछ मिल गया इसका मतलब है जड़ों के पास ही है इसी भूमि में है भूमि अन्नपूर्णा है ऊपर से डालने की बात मूर्खता है शुद्ध मूर्खता है भूमि अन्नपूर्णा है से कुछ भी डालने की आवश्यकता है साथियों भूमि अन्नपूर्णा है कैसे है यह भी हमें बताना पड़ेगा थोड़ा हम गहराई में जाएंगे कि भूमि में जो खाद्य तत्व होते हैं कहां होते हैं कैसे होते हैं और उपलब्ध करने वाले कौन होते हैं इसके अगर विस्तार से हम जानकारी लेंगे तो मालूम पड़ेगा कि कितनी सुंदर व्यवस्था है सुनियोजित सुनियंत्रित व्यवस्था है हमें कोई इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं बेंगलोर में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी थी विषय था स साइंस सौ सॉइल साइंटिस्ट पूरे हिंदुस्तान से आए थे और मुझे भी बुलाया गया था तीन दिन की संगोष्ठी हर कोई स्टेज पर आता था बोलता था ऊपर से डालना ही पड़ता है नाइट्रोजन फास्फेट पोटास कितनी मात्रा में इतना एनपीके इतना एनपीके इतना माइक्रोजोन हर कोई आता था बोल आखिरी दिन में मुझे बुलाया गया मैंने कहा कि साथियों माफ किया जाएगा लेकिन आप जो कह रहे हैं कि ऊपर से डालना ही पड़ता है आप झूठ बोल रहे हो गलत बोल रहे हो ये स्थिति नहीं है ऊपर से डालने की आवश्यकता नहीं है भूमि अन्ना पड़ना है बवाल खड़ा हुआ बवाल जैसे मैंने कहा सब मेरे खोजित हो गए बोले मिस्टर बालेकर वॉट आर डूंग आप क्या कर रहे हो हम झूठ बोल रहे मैंने हाँ झूठ बोल रहे डॉक्टर उन्नी कृष्णन डॉक्टर उन्नी कृष्णन रिटायर्ड साइंटिस्ट फ्रॉम द केरल एग्रीनल यूनिवर्सिटी खड़े हुए हैं। मिस्टर पांडेकर आप जो सिद्धांत तो रख रहे हैं कि भूमि अन्नपूर्णा है ऊपर से डालने की बात नहीं है और हम झूठ बोल रहे, रहे हैं, आप हम पर आक्षेप ले रहे हैं वट आर द साइंटिफिक एविडेंस यू हमके पास वैज्ञानिक प्रमाण क्या है मैंने कहा उन्नी कृष्णन जी मेरे पास वैज्ञानिक प्रमाण लेकर ही आया हो जब शेर में शेर के गुहा में घुसने का प्रयास करना चाहता हूं तो पूरी तैयारी करके आया हूं फिर उनको मैंने प्रमाण दिए वो प्रमाण आपके पास रखना चाहता हूं साथियों मेरे मन में सवाल बहुत उठे थे कॉलेज में जो पढ़ा था सारा अज्ञान था क्योंकि यही पढ़ाया गया था कि भूमि में कुछ भी नहीं होते ऊपर से डालना ही पड़ता है कितना यंपी के डालना पड़ता है कितना माइक्रो न्यूट्रिय डालना पड़ता है लेकिन मन मानता नहीं था क्योंकि घर में आध्यात्मिक वातावरण था और हमारे पिताजी पारंपरिक खेती करते थे समस्या होती थी कॉलेज के शिक्षा के दरमियान आदिवासियों में हमारा ग्रुप काम कर रहा था मेरा एक प्रोजेक्ट था कि आदिवासियों के जीवन पद्धति पर वहां की प्राकृतिक व्यवस्था का क्या परिणाम होता है तो अभ्यास के दरमियान मालूम पड़ा कि जंगल तो मानव के बिना खड़ा है आध्यात्म आदिवासी का कोई बिगड़ा नहीं है उसको सब कुछ आवश्यकता की आपूर्ति हो जाती है लेकिन वो मैं भूल गया कॉलेज के पढ़ाई के दरम्यान कभी कभी हम विनोबाजी को मिलने जाते थे पढ़ाई के बाद भी एक बार गया क्या करेगा मैंने कहा सर्विस करेगा क्योंकि घर के लोग चाहते हैं सर्विस करे सर्विस कभी भी मिल सकते हैं क्योंकि कैबिनेट मिस्टर मेरे रिश्तेदार हैं महाराष्ट्र के सर्विस करेगा गुलामी करेगा समाज के लिए क्या करेगा फिर? सर्विस नहीं करना है ठीक है नहीं करना है दिया निर्णय नहीं करना है गांव में चला आया। जो पढ़ा था कॉलेज में वही करने लगा रासायनिक खेती उन्नीस सौ से लेकर 85 तक उत्पादन बढ़ता गया एक बहुत अच्छा किसान के रूप में जाना जाने लगा मेरे साथ पढ़े यूनिवर्सिटी के मेरे मित्र बहुत बड़े वैज्ञानिक थे घर में आते जाते थे कोई गलती नहीं होती थी एटी फाइव तक उत्पादन बढ़ता गया 85 से उत्पादन घटता गया ये मेरे साथ नहीं हुआ बाकी लोगों के साथ भी हुआ तो मन में सवाल आया कि ऐसा क्यों हो रहा है अगर कुछ विश्वविद्यालय कि फिलोसॉफी सही है दर्शन सही है तकनीक सही है तो उत्पादन घटना नहीं चाहिए अगर उत्पादन घट रहा है इसका मतलब है कुछ तो तुम्हें गड़बड़े इनके दर्शन में गड़बड़े फिलोसॉफी गड़बड़े उनके टेक्निक गड़बड़े एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो जो कृषि विश्वविद्यालय था वहां के उपकुलपति डॉक्टर उलेम थे जो मुझे प्रिंसिपाल थे कॉलेज में और मेरी मुझे बहुत मानते थे बहुत प्यार करते थे मैं यूनिवर्सिटी उनको मिलने के लिए गया कि सर मैं गलती नहीं कर रहा हूं पूरा खुशी विज्ञान वहां अमल में ला रहा हूं मेरी उपस्थ रही है हस बड़े बड़े सुभाष मेरे पास एक ही जवाब है इंग्लिश में बोले इनपुट्स को बढ़ाओ इनपुट्स माने रासायनिक खाद की मात्रा बढ़ाओ नहीं नई दवा छिड़को नहीं नहीं बीज लाओ मैंने कहा इनके पास कोई जवाब इनके पास कोई जवाब नहीं तब आदिवासी में काम करता था वो ख्याल में आ गया मैंने कहा हमें ढूंढना पड़ेगा विकल्प फिर बारह साल जंगलों का पूरा किया खेतों पर उसका परिचय किया अनुसंधान किया तो बार साल के बाद एक टेक्निक हाथ में मिला जिसको मैंने नाम दिया झीरो बजेट आध्यात्मिक जंगल में देखा मानो कि कोई भूमि का ही नहीं है इसका मतलब है कि भूमि अन्नपूर्णा ही है लेकिन उसकी जांच करना चाहिए तो मैंने फिर जांच करना चालू कर दिया कि अन्नपूर्णा ने क्या कहा, कहा कौन से खाते थत्व तो होते हैं। तो गांव में हर साल कोई कुआ खोदता था तो कुआ खोदते समय मैं वहां की मिट्टी उठाता था और प्रयोगशाला में परिशन करता था सत्रह से लेकर पंद्रह फीट तक हर चेंज की मिट्टी का परिश्रम किया प्रयोगशाला में जांच लिया मेरे मित्र प्रयोगशाला में निदेशक थे बहुत अच्छा सहयोग कर रहे थे अंत में मालूम पड़ा कि भूमि के सतह से जैसे जैसे गहराई में जाओगे खाद्य तत्वों की मात्रा बढ़ती जाती है गहराई की भूमि महासागर है अन्नपूर्णा है लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत अनुसंधान था वैज्ञानिक मानने वाले नहीं है उनको साइंटिफिक एविडेंस चाहिए वैज्ञानिक प्रमाण चाहिए वो वैज्ञानिक प्रमाण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं उन्नीस में सन 1924 में दो विश्वविख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर क्लार्क और डॉक्टर वॉशिंगटन भारत में आए ये विश्व क्या सॉयल साइंटिस्ट हैं बर्माशेल नाम की कंपनी थी उन्होंने उनको भेजा जो डीजल पेट्रोल और रॉकेट बेचती थी आपको नाम मालूम होगा बर्माशेल कंपनी उनको कहा गया कि भारत में जाइए डेक ट्रैप दक्षण का पठार पूरा दक्षिण भारत इस घाट यानी पूर्व किनारा और गंगेश प्लेन यानी आपका उत्तरी भारत वहां जाकर भूमि के सतह से लेकर एक हजार फीट गहराई तक छह इंच की मिट्टी ले उसकी जांच करें उन्होंने अपने साथ वो मिट्टी निकालने वाला क्या बोलते उसको आप है ना वो मशीन लाई थी हाँ। और उन्होंने क्या किया सतह की छह इंच की मिट्टी ली नमूना नंबर नम्ण एक उसके नीचे की छह इंच की मिट्टी नमूना नंबर दो उसकी छह इंच नंबर नंबर तीन नंबर चार इस तरह एक हजार फीट तक दो हजार नमूने लिए और अमेरिकन प्रयोगशाला में उसका परीक्षण किया उसके निष्कर्ष क्या है या हिंदी की किताबें हैं वहां इसके निष्कर्ष मैंने दिए। है ये निष्कर्ष वैज्ञानिक प्रमाण ये बताते हैं कि भूमि के सतह से जैसे जैसे आप गहरा में जाओगे खाद्य तत्वों की मात्रा बढ़ती जाती है गहराई की भूमि महासागर अगर यहाँ शून्य किलो है उसके नीचे एक किलो है उसके नीचे पांच किलो है उसके नीचे दस किलो है उसके नीचे बीस किलो सौ किलो पांच सौ किलो एक हजार किलो यानी गहराई की भूमि महासागर ये वैज्ञानिक प्रमाण है खुला चैलेंज है सिद्ध करे ये झूठ है खुला चैलेंज है कुछ वैज्ञानिक साथियों अब एक नी आपको मिट्टी का ऑपरेशन की बात करते हैं, सॉइल टेस्टिंग करते हैं ना कौन कौन करते हैं सॉइल टेस्टिंग मिट्टी का ऑपरेशन कौन कौन करते हैं एक दो तीन चार पांच बहुत सारे करते हैं मिट्टी को हम क्या कहते हैं क्या कहते हैं भूमि को क्या कहते हैं मिट्टी कहते हैं किसान है तो मिट्टी नहीं कहेगा वो भू माता ही कहेगा किसान क्या करेगा भूमाता ही कहेगा वो मैनेजर कहता है मिट्टी जो शहरों में बैठा है महीने में एक बार जाता है वो मिट्टी कहता है हम भूमि को क्या कहते हैं भू माता कहते हैं कोई बच्चा है कि अपने माँ का दूध पीने के पहले माँ के छाती के दूध का प्रयोगशाला में परेशान करेगा नहीं।, नहीं करेगा अगात विश्वास रखता है महाजल नहीं पिलाए स्वाइल टेस्टिंग करते मिट्टी का परेशन करते वो माँ का सपूत है माँ पर विश्वास नहीं है अरे राक्षस है राक्ष... यहां बैठे हुए छोड़कर यहां बैठे हुए छोड़कर तो राक्षस है क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो कहा आध्यात्म है क्या अध्यात्म है नहीं कर रहे हो दूसरी बात ये स्वाइंग रिपोर्ट गुमराह करते सत्य नहीं बदलती बताती मिट्टी का परीक्षण करने का जो उनको उन्होंने टेक्नी बताया वो पूरा षडेंट रहे पूरा षडेंट रहे कैसे अब बताएंगे हम क्या करते हैं नौ इंच की मिट्टी लेते हैं ये नौ इंच की मिट्टी लिया प्रयोगशाला में परीक्षण किया परीक्षण के बाद आपके हाथ में एक पर्ची आती है आती है ना सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट पहला वाक्य होता है आपके भूमि का पीएच वैल्यू आम्ल विम्ल निर्देशांक सात है अब मुझे बताइए हमारे भूमि का पीएच वैल्यू आम्ल विम्ल निर्देशांक सात है इस वाक्य से किसानों को भूमि के बारे में क्या समझ में आया कुछ भी नहीं आया कुछ भी नहीं आया ये समझ में आया कि सात पीएच नाम का कोई कैंसर जैसी बीमारी मेरी भूमि को लगी है किसानों की भाषा में तो बोलिए पतलून पहने हो यूरोपियन बनकर आए हो दूसरा वाक्य होता है क्या वाक्य होता है आपके भूमि में फॉस्पेट नहीं है आपके भूमि में पोटैश नहीं है आपके भूमि में कैल्शियम नहीं है गंधक नहीं है कॉपर नहीं है झीक नहीं है ऊपर से आपके भूमि में नहीं है मुझे बताइए अगर 9 इंच की मिट्टी ली हो सकता है 9 इंच में नहीं है हो सकता है क्योंकि आपने लगातार उठाया डाला कुछ भी नहीं लेकिन उसके नीचे क्या है मांस अगर है ना नीचे की ग्रह की भूमि मासागर है आपने क्या बोलना चाहिए नौ इंच मिट्टी में नहीं है नीचे ऊपर नीचे मुझे मालूम कहना चाहिए ना लेकिन क्या कहते हैं सारे भूमि में नहीं है इसका मतलब है आपको गुमराह कर रहे कुछ के ये कैसे हुआ दिल्ली से एक टीम आई उत्तर प्रदेश में जांच करने के लिए कि किसके किसके घर में गेहूं है देखिए वो मेरठ में गए एक घर में घुस गए देखा गेहूं नहीं है सीधा भायला में आ गए एक घर में घुस गए देखा गेहूं नहीं है और रिपोर्ट भेज दी पूरे उत्तर प्रदेश में गेहूं नहीं है ना उसी तरह उन्होंने 9 इंच भूमि को जांचा उसमें खाद्य तत्व नहीं है अभी रिपोर्ट भेज दी पूरे भूमि में नहीं है क्या कहना चाहिए था नौ इंच में नहीं है मुझे नीचे मालूम नहीं है। इसका मतलब है शुद्ध गुमराह करने का एक षड्यंत्र मैंने सॉइल टेस्टिंग है ताकि किसान को मालूम पड़े कि भूमि में कुछ भी नहीं है तो रासायनिक खाद खरीदेगा देश का पैसा कहा जाएगा षड्यंत्र जाए। भूमि का माता का दूध जांचने वाला यह बच्चा सपूत नहीं है राक्षस साथियों जैसे जैसे भूमि के गहराव में जाओगे खाद्य तत्वों की मात्रा बढ़ती जाती है नीचे का मास अगर है इसका मतलब है अगर ये नीचे का मास अगर ऊपर आता है और जड़ों के पास मिल जाता है तो तो ऊपर से डालने की बात ही नहीं आती नौबत ही नहीं आती जंगल में यही होता है प्रकृति में यही होता है प्रकृति में यही होता है ये नीचे का मास अगर उठाया जाता है जड़ों के पास लाकर डाला जाता है हमें ऊपर से डालने की कोई आवश्यकता नहीं लेकिन कृषि वैज्ञानिकों ने यह आज बिल्कुल नहीं बताया बिल्कुल नहीं बताया एक ही बताया ऊपर से डालिए बस साथी कैसे होता है अब हम देखेंगे ये नीचे का मास अगर प्रकृति में ऊपर लाने की चार व्यवस्थाएं होती है कितनी होती है चार व्यवस्था लिखिए लिखिए लिखिए भूमि अन्नपूर्णा है भूमि अन्नपूर्णा है जंगल में हम कोई भी खाद नहीं डालते जंगल में हम कोई भी खाद नहीं डालते तो भी सारे खाद्य तत्व पौधों को मिल जाते हैं तो भी सारे खाद्य तत्व पौधों को मिल जाते हैं इसका मतलब है इसका मतलब है ईश्वर की एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से यह सब मिलता है इसका मतलब है ईश्वर की एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से ये सारे तत्व मिल जाते हैं जंगल के पेड़ पौधों को जंगल के पेड़ पौधों को जिन जिन खाद्य तत्वों की आवश्यकता होती है सारे खाद्य तत्व जड़ों को अपने आप मिल जाते हैं जड़ों को अपने आप मिल जाते हैं अर्थात जड़ों के पास ही होते हैं अर्थात जड़ों के पास ही होते हैं इस सारे खाद्य तत्व जड़ों के पास गहरी भूमि से भूमि के गहराई से प्राकृतिक व्यवस्थाओं के माध्यम से लाए जाते हैं प्राकृतिक व्यवस्थाओं के माध्यम से लाए जाते हैं, क्योंकि प्रकृति का सिद्धांत है की वृद्धि के लिए आवश्यक सभी खाद्य पदार्थ फसलों के वृद्धि के लिए आवश्यक सभी खाद्य तत्व भूमि के सतह से जैसे जैसे सभी खाद्य तत्व भूमि के सतह से जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे वे बढ़ती मात्रा में होते हैं, बढ़ती मात्रा में होते हैं। गहराई की भूमि अन्नपूर्णा है गहराई की भूमि अन्नपूर्णा है गहराई से जड़ों तक उठाकर लाने वाले ये तत्व गहराई से उठाकर जड़ों तक लाने वाली ये महासागर गहराई से उठाकर जड़ों तक लाने वाली चार प्राकृतिक व्यवस्थाएं होती हैं देर आर फोर नेचुरल सिस्टम बाई विच ऑल द न्यूट्रन न्यूट्रंस आर अवेलेबल टू दूर जोन चार प्राकृतिक व्यवस्थाएं होती हैं। कितनी होती है चार नंबर एक जो जहां से निकला वहां लौटना ही है नंबर एक सिद्धांत तो। जो जहां से निकला वहां दोबारा लौटना ही है बहुत ही अद्भुत व्यवस्था है ईश्वर की जो जहां से निकला वहां दोबारा लौटना ही है, नंबर दो केश आकर्षण शक्ति केश आकर्षण केश आकर्षण कैपिलरी फोर्स केश आकर्षण शक्ति कैपिलरी फोर्स पहला है दोबारा लौटाना दूसरा है केशाकषण शक्ति तीसरा है देशी केचों की गतिविधियाटीज ऑफ द लोकल अर्थम्स चौथा है चक्रवात साइक्लोन्स, गतिविधिया लोकल अर्थम्स एक्टिविटीज देशी केच की गतिविधियां चौथा है चक्रवात क्या कहते हैं आप चक्रवात को चक्रवात ही है कहते हैं ना यहां तक ठीक समझ में आ गया है यहां तक ठीक है हाँ बिश के आगे बढ़े पहला है दो बारह लौटना जहां से निकला वहां लौटना ही है जैसे मैं बताता हूं आपको ये गन्ने की फसल है जो खाते हैं वो उगाते नहीं और जो खाते नहीं वो उगाते हैं गन्ने की फसल है मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूं मैं दुनिया के बारे में कह रहा हूं तो बोलिया हम को ही कह रहे हैं आपके बारे में बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं मैं अब गन्ने के फसलों ने भूमि में से सपोज 100 किलो खाद्य उठाया कितना उठाया 100 किलो और कहा संग्रहित किया पौधों के शरीर में जड़े उठाती है संग्रहित कहा करती है पौधों के शरीर में पत्तों में काष्ट में है ना इसका मतलब है 100 किलो उठाया और 100 किलो पौधों के शरीर में बंदिस्त किया अथवा धान के गेहूं के पौधों ने सौ किलो उठाया और धान के शरीर में गेहूं के पौधों के शरीर में संग्रहित हुआ 100 किलो अब आपने गन्ना को तोड़ दिया काट दिया गन्ने के पत्ते वही रोक दिए आच्छेदन किया गन्ना शुगर फैक्ट्री में गया और गन्ने का जो ट्रैश है वो गन्ने क्या बोलते हैं आप वो चौथा कोई है ना वो दोबारा भूमि के सतह पर आच्छादन कर दिया तो जो शक्कर चलेगी शक्कर में कोई खाद्य तत्व नहीं है जो बचा है सौ किलो यहां से उठाया और सारा गन्ना के अवशेष भूमि के सतह पर आच्छादन किया या गेहूं के धान के फसले अवशेष और उसको विघटित किया बारिश में विघटित हुआ तो जो 100 किलो उठाया 100 किलो वापस किसको मिल जाएगा भूमि को मिल जाएगा मिल जाएगा ना भूमि से उठाया भूमि को वापस कर दिया ऊपर से डालने की बात होती है क्या इसीलिए कृषि वैज्ञानिकों बात को बताया कि जलाओ जलाओ जलाओ भूमि में नहीं जाना चाहिए एक शरण आप बताओगे भाई ये कैसे संभव है सर धान का पुआल बैलों को खिलाना है गाय को खिलाना है गेहूं का भूसा बैल गाय भैंस को खिलाना है ये कैसे संभव है कि हम सारा का सारा भूमि पर डालें बिल्कुल सही सवाल है आपका जो लेकिन नियम नहीं बदलते कानून ईश्वर के कानून नहीं बदलते ख्याल आप सुखा हुआ 100 किलो चारा खिलाइए गाय बैल भैंस को सूखा हुआ 100 किलो चारा खिलाइए 48 घंटे के बाद, बाद आपको 100 किलो वापस मिलता है गोबर गोमूत्र के माध्यम से कितना मिलता है 100 किलो खिलाया और 48 घंटे के बाद 100 किलो वापस मिल गया लेकिन जो गोबर वापस मिलेगा उसमें अनंत को की जीवाणु बोनस के रूप में मिल जाएगा इसका मतलब है और ये गोबर गोबर के खाद के रूप में आपने कहा डाला है खेतों में डाला है ना खेती से उठाया खेतों में ही जाएगा इधर उधर नहीं जाएगा अगर आपने आग लगा दी घर में चूल्हे में जलाया तो राख कहां जाती है खाद में जाती है है ना यानी गाय बैलों को खिलाया जो बचा रहा वो खाद में गाय बैल खाता है उसका चयवन करता है गोबर गोमूत्र कहा खाद में अंचुली की राह खाद में यानी वो खाद कहा जाता है खेत में यानी खेत में से जितना निकाला वो कहा चला गया खेतों में चला गया ऊपर से डालने की बात है ये हजारों सालों से परंपरा चली आ रही है लेकिन कब होगा जब आप इसको नहीं जलाओगे जब आप कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट नहीं बनाओगे तब होगा नहीं तो हमें इसकी व्यवस्था करनी है कि गाय बैल भैंस को खिलाने के बाद जो बचा हुआ रहता है वो एक संग्रह करें जितना भी गोबर गौमूत्र मिलता है वो भी संग्रह करें चूल्ही की रात सारी संग्रहित करे अंत में कहाँ जाए खेतों में लेके जाए इसके लिए क्या करना है आगे वो विषय आ जाएगा लेकिन एक ही बात करना है कि जो जहाँ से निकला वहाँ लौटना ही है हम उसको रोक नहीं पाएंगे गन्ने के कटाई के बाद गन्ने के पत्तों को जलाने वाले कौन कौन है हाथ उठाइए कौन कौन महात्मा बैठे सभी है सभी है सभी है सभी है सभी है सभी है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप बहुत अच्छा काम कर रहे आपको नोबेल प्राइज देना ही चाहिए हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे नहीं जलाना है जलाना है उसका नियोजन कैसे करना है बस गन्ने में जाएंगे तब उसका नियोजन बताएंगे कि एक काष्ट भी दो दो जाना है पूरा गन्ने में डालना है चमत्कार हो जाएगा चमत्कार हमारा 70 अंसी टन एकड़ एक में गन्ना खड़ा है आप आइए मैं आखिरी आपको पक्का फोन नंबर बताता हूं आप आइए देखिये तो चमत्कार कैसा है ना आपको दिखाइए मुझे दिखाइए आपका गन्ना कितना टन का होता है मुझे दिखाइए साथियों एक बात ख्याल में रखे पाप नहीं करना है गलत काम नहीं करना है कभी नहीं करना है दूसरा है केश शक्ति इस ब्रह्मांड का संचालन करने वाली तीन महाशक्तियां होती हैं एक है गुरुत्वाकर्षण शक्ति दूसरी है केशाकर्षण शक्ति और तीसरी है नियामक शक्ति ग्रेविटेशनल फोर्स कैपलिंग फोर्स एंड कंट्रोलिंग फोर्स इस ब्रह्मांड का संचलन ये तीन महाशक्तियां करती हैं पहली जो है गुरुत्वाग शक्ति किसने खोज की न्यूटन ने की न्यूटन आइजक न्यूटन ने की क्या कहता है न्यूटन न्यूटन कहता है उसकी भाषा में बोल रहा हूं एनी मैटर कोई भी पदार्थ वस्तुमान मैटर माने वस्तुमान जब ऊपर से नीचे गिरता है वास्तव में नीचे नहीं गिरता हमारे पृथ्वी के अंदर मध्य में जो शक्ति होती है गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसको खींच लेती है ऐसा बोलता है ना एनी मैटर कोई भी जड़ पदार्थ एनी मैटर ठीक है न्यूटन विश्वविख्यात तो वैज्ञानिक है नोबेल प्राइज विनर है युग थोड़ी बोलेगा सच बोलेगा है ना तो सब मानते हैं बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है लेकिन मैं कहता हूं कि न्यूटन साहब थोड़ा गलत भी बोल रहे हैं से अब देखेंगे पानी पदार्थ ही है पानी वस्तुमान ही है वस्तुमान उसे कहते हैं जिसको भार है जिसको वजन है उसको क्या कहते हैं पदार्थ कहते हैं पानी को भार है पानी पदार्थ है वस्तुमान है पानी के तीन रूप है एक है घना पदार्थ घन रूप घन रूप माने बरफ माने पानी और वाय माने बाप अब बर्फ नीचे गिर गया ठीक है गुरुत्वा का शक्ति ने खींच लिया पानी डाला नीचे गिर गया किसने खींच लिया गुरुत्वा लेकिन बाष्प नीचे नहीं आता ठीक उल्टा दिशा में जाता है ऊपर जाता है क्यों बाष्प को भाव है इट इज वस्तुमान है मान्य अमान्य नहीं कर सकते वो वैज्ञानिक अगर बाष्प को भार है वस्तुमान है अगर न्यूटन सही कह रहा है तो कहा जाना चाहिए बाष्प नीचे आना चाहिए ठीक उल्टी दिशा में नहीं जाना चाहिए लेकिन ठीक उल्टी दिशा इसका मतलब है इनको भी जांचना पड़ेगा थोड़ा ये जो पाश्चात्य वैज्ञानिक है इनके सिद्धांतों भी जांचना पड़ेगा कि यह गलत है या सही है क्यों ऐसा बोल रहा है क्योंकि उसको भारतीय दर्शन मालूम नहीं भारतीय दर्शन बोलता है जो जहां से निकला हुआ लौटना ही क्या बां से आया मेघों ने दिया किसने दिया बादलों ने दिया वापिस कहा जाएगा बादलों को तो जाएगा एक हवा ने दिया धुएं के माध्यम से कहा जाएगा हवा न जाएगा सूरज की रोशनी रोशनी रोशनी दी सूरज ने दी ज्वाला के माध्यम से कहा जाएगी जलाने के बाद सूरज की जाएगी जो जहां से निकला वहां लौटना ही है ये बाष्प हमें मेघों ने दिया था कहा जाएगा मेघों के तरफ जाएगा क्योंकि भारतीय दर्शन कहता है जो जहां से निकला वहां लौटना ही आप कहा से निकले थे सुबह कल आपके घर से और आखिरी दिन कहा जाना है जाना ही पड़ेगा ना नहीं तो प्रवेश नहीं मिलेगा जाना ही पड़ेगा इसका मतलब है सिद्धांत है कि जो घोड़ों की अश्व के पांव से जो धूल उड़ती है धूल जहां से उठी वहां नीचे आना ही है ये प्रकृति का सिद्धांत तो शादी क्या होता है आइंस्टाइन महावैज्ञानिक है सारी व्यवस्था उसको महान वैज्ञानिक कहता है आइंस्टाइन का सिद्धांत तो था कि प्रकाश के गति से ज्यादा गति से कोई कम नहीं जा सकता सही ना प्रकाश की गति अंतिम गति है आज मालूम पड़ रहा है कि प्रकाश गति से भी ज्यादा गति से वो गॉड पार्टिकल दौड़ रहा है इसका मतलब है इंस्टाइन भी झूठ बोल रहा है या भी सिद्ध हो रहा है जो जो बातचात है वो सही नहीं है मैं बड़े अधिकार से कह रहा हूं ये सही नहीं है उसकी जांच होनी चाहिए ठीक है कैसी सुंदर व्यवस्था हम देखेंगे ये मिट्टी के एक कण है जंगल की भूमि की बात कर रहा हूं प्राकृतिक रचना स्ट्रक्चर एंड टेक्चर ऑफ द सॉइल दो कण के समूह है ये।, ये एक मिट्टी के कणों का समूह है दूसरा मिट्टी कणों का समूह इसको बोलते हैं एग्रीगेट्स अन् दो समूह के बीच में खाली जगह है बारिश का पानी जब आता है तो इन खाली जगहों में से घुसता है रिश्ते रिश्ते भू में मिल जाता है क्योंकि अंदर जाने के लिए उसमें क्या है गैप है गैप में से सीधा अंदर सिद्धांत जला ये काम कौन करता है गुरुत्वाकर्षण शक्ति कि चार महीने बारिश का पूरा पानी भूमि में संग्रहित करने का काम कौन करती है गुरुत्वाकर्षक अब जब तक बारिश में चार महीने बारिश गिरती जाएंगी पौधों को अपने आप नमी मिलती जाएगी क्योंकि लगातार बारिश होने से पौधों को नमी मिल जाती है अब चार महीने हो गए बारिश समाप्त हो गई जाड़ा आ गया बारिश नहीं है भूजल में पानी है और जड़े यहां आए जड़े यहां आए भू जल पच्चीस तीस फुट दूर है अब ईश्वर को चिंता हो गई कि यह पानी को वहां तक कैसे पहुंचाए नीचे का जो भंडार है जल भंडार भूमि अंतर्गत जल स्रोतों का भंडार उस जल स्रोतों में से पानी का बाष्प लेकर जड़ों तक पहुंचाने का कॉन्ट्रैक्ट ठेका ईश्वर ने एक दूसरी शक्ति को दिया जिसका नाम है केशाक शक्ति मैं आपको केशाक शक्ति का एक उदाहरण दूंगा एक बोतल में आपने तेल भरा बड़ी बोतल है उसमें तेल भरा और उस बोतल में एक कपास की बात क्या बोलते हैं आप बत्ती उसमें एक सिरा उसका डाल दिया तेल आप देखोगे कि उस सिरे से वहां तक ऊपर तक क्या पहुंचता है तेल पहुंचता है एक काम कौन कर रहा है केशा कशन उसी तरह ये नीचे का मांस जड़ों तक पहुंचाने का काम कैसे कर है कैसी करती है क्या होता है बारिश समाप्त के बाद बहुत धूप तपती है अक्टूबर महीने में जिसको अक्टूबर एक कहते हैं धूप तपने से यहां का टेंपरेचर बढ़ता है तापमान बढ़ता है तो यहां से जो नमी है ऊपर उड़ जाती है तो भूमि फटती है भूमि को क्रैक होते है क्रैक को क्या कहते हैं आप दरारे पड़ती है ना अंतरा में से यहाँ का बाष्प हवा में बाष्प से निकल जाता है अब यहां नमी कमी हो गई तो जहां कमी है नीचे की नमी यहां आती है उसका कमी भरने के लिए क्योंकि सिद्धांत है ज्यादा जहां दाब होता है वहां से कम दाब की तरफ दौड़ता है तो यहाँ की नमी यहां आ गई तो यहां कमी होगी इसकी जगह भरने के लिए नीचे की यहां आ गई इस तरह एक खो की मैच चली और इस सारी नमी यहां से उठाकर यहां तक आ गईमेटिक कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है बैठा हुआ नहीं है एटमोडिक एटमोडिक और दूसरी बात ये जो नमी आई देखिए सिद्धांत क्या है कि ये नीचे का महासागर है ना नाइट्रोजन, फास्फेट, न्यूट्रिएंट लेकर मटीरियल नमी ऊपर आती है केवल बाष्प हवा में चला जाता है और यहां से अंदर से लाया हुआ महासागर जड़ों के पास रख दिया जाता है यानी मुंबई का माल भाईला में चेन्नई का माल भैला में और दिल्ली का माल वो तो आता ही है भैला में और कोलकाता माल भी भैला में अतिशय सुंदर व्यवस्था है अतिशय सुंदर बहुत बढ़िया लेकिन साथियों एक कब होता है जब ये मिट्टी के कान के बीच खाली जगह होगी तो नीचे का मां ऊपर आएगा बारिश का पानी नीचे जाएगा कृषि वैज्ञानिकों को लगा कि भाई अगर ये ग्याप बनी रहेगी तो बारिश का पानी पूरा संग्रहित हो जाएगा को पानी निरंतर उपलब्ध हो जाएगा तो बड़े बड़े डैम नहीं बनेंगे बड़े बडे बांध नहीं बनेंगे और बड़े बड़े बांध नहीं बनेंगे तो विश्व बैंक यहां नहीं आएगा इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड नहीं आएगा आशियान विकास बैंक नहीं आएगा साहुकार बैंक यहां नहीं आएगा तो के लिए वो पैसे किसको देंगे इसके लिए उन्होंने बताया कि ये महासागर हवा का जो पानी आ रहा है ऊपर से वर्षा का वो नीचे नहीं जाना चाहिए नीचे का ऊपर नहीं आना चाहिए इसके लिए ये जो खाली जगह है वो ब्लॉक होना चाहिए बंद होना चाहिए इसके लिए किसानों को बताया गया कि रासायनिक हद डालिए ताकि सारे ब्लॉक बंद हो जाएंगे आप बोलेंगे रासायनिक खाद का क्या संबंध संबंध है मैं बताता हूं आप यूरिया डालते हैं यूरिया में छियालीस प्रतिशत नाइट्रोजन है चौवन प्रतिशत क्या है क्षार है क्या है क्षार कहा संग्रहित हुए यही इसी के आप में संग्रहित हुए यूरिया भूमि में डालने के बाद यूरिया के अनेक कणों का समूह होता है मल्टीबाउन सिस्टम में होता है जैसी नमी मिलती है यूरिएज नाम के विकर एनस उसको तोड़ते हैं उसको तोड़ते हैं मॉडिक को और उससे यूरिया से बनता है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों जहरी वायु है अत्यंत जैविल्य है वो क्या करते हैं सारे भूमि में घूमते हैं जैवील्य है, है। सूक्ष्म जीवाणु को खत्म करते ह्यूमस की निर्मित को रोकते जब इस अमोनिया का अमोनिया कल के साथ पुनः दोबारा पानी का संयोग होता है तो कार्बोनेट्स, अमा जैसे क्षार तैयार होते है और क्षार भी यहीं संग्रहित होते हैं मैं विज्ञान बता रहा हूं बेसिक साइंस बता रहा हूं सुपर फॉस्पेट कितना प्रतिशत फॉस्पेट है 16 प्रतिशत एटी क्या है क्षार है कहां है? यही पोटेशियम सल्फेट 48 प्रतिशत पोटास है बावन प्रतिशत क्या है क्षार है इसमें इसका मतलब है जब जब भी आप राशन दो कनों के बीच जो खाली जगह है उसमें क्या भरते हैं भरते भरते रहते रहते हैं हैं एक सीमेंट मटेरियल सीमेंट कंक्रीट जैसा दो ईटों को पक्का बांधता है कितना भी ताकत से खींचे अलग नहीं होता उसी तरह ये सीमेंट क्षार मिट्टी कनों को ऐसे बांध देते एक दूसरे के साथ कि मिट्टी मिट्टी सीमेंट सीमेंट सीमेंट बन बन जाती है है है हमारी भूमि क्या वही तो चाहते थे कि लकड़ी का हल नहीं चले की मिट्टी ना टूटे और क्या खरीदने के लिए बात हो भस्मा श्रू ट्रैक्टर खरीदने के लिए बात दे हो। अंदेश का पैसा कहां जाए विदेश साथियों जब ये सीमेंट कॉन्क्रीट बनती है सीमेंट कॉन्क्रीट का गुंदरमय है बारिश का पानी नीचे नहीं जाता क्या जाता है ऊपर ऊपर के उपर है। आने वाला बारिश का पानी, सफेद रंग का पारदर्शक ट्रांसपेरेंट, बहने वाला पानी काला काला ये काला रंग कहा से आ गया उसमें ह्यूमस घुल गया उर् मिट्टी घुल गई और सारी मिट्टी सारी उर्वा शक्ति कहां चली गई समुन्द्र में चली षड्य है साथियों, इसका मतलब है कि अगर ये छेदों को हमें कायम रखना है बारिश का पूरा पानी भूमि में संग्रहित करना है और केसाकर्षण शक्ति से ये मास अगर ऊपर लाना है तो हमें एक काम करना होगा क्या करना होगा रासायनिक खाद बंद करना होगा दे रहा हूँ रासायनिक खाद की बिल्कुल आवश्यकता नहीं ऐसे कौन कौन देशभक्त हैं जो संकल्प लेंगे कि मैं कल से रासायनिक खाद नहीं डालूंगा कौन कौन है मुझे देखने दीजिए कि कौन कौन है इस पश्चिमी विद्या प्रदेश में जो देश के बारे में सोचते हैं हाँ, कुछ है नीचे हाथ है जैसे गोपाल उपाध्याय जी का हाथ नीचे है बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद साथियों जब आप रासायनिक खाद बंद करोगे देशी केतुओं की गतिविधियां काम में लाओगे भूमि को अनंत छेद करोगे भूमि को पूरा सचेत करेंगे बारिश का पानी पूरा भूमि में संग्रहित हो जाएगा आपको सिंचाई की आवश्यकता नहीं जंगल में कहा सिंचाई है बताइए जंगल में कहा सिंचाई है अनगिनत फल क्यों मेरा सवाल है मेरा सवाल के शक्ति अगर काम में लगाना है तो हमें रासायनिक खाद बन करना होगा देशी केचों की गतिविधियां देशी केचों की गतिविधियां साथियों अगर देशी केचुए नहीं होते शायद घने जंगल नहीं होते अगर देशी कैचुए नहीं होते शायद भूमि रेगिस्तान बनती अगर देशी कैचुए नहीं होते शायद बारिश भी नहीं होती अगर देशी कैचुए नहीं होते शायद फसल भी उगती नहीं इतनी बहुत ही बड़ी भूमिका देशी के की होती है भूमि को बलवान बनाने का काम देशी के चुए करते हैं उधुरा शक्ति बढ़ाने का काम देशी के करते हैं बारिश का सारा पानी भूमि में संग्रहित करने का काम देशी के चु करते हैं साथ में फसल को सारे खाद्य तत्वों की उपलब्धता करने का काम भी देशी के अद्भुत भूमि लेकिन वो तब करते हैं जब उनको काम करने के लिए आवश्यक परिस्थिति आप निर्माण करते हैं। जब उनको कार्य करने के लिए विशिष्ट परिस्थिति की निर्माण होगी तब काम करते हैं। अगर वो निर्माण नहीं होगी काम नहीं करते भूमि के अंदर जहानमी है वह समाधि लेकर सो जाते हैं आप बोलेंगे भाई ये क्या बात है कैचु समाधि लेते अब तक हमने सुना था कि बाबा महाराज समाधि लेते हैं ये समाधि लेते हैं ये क्या बात है हमें मूर्ख बना रहे हो पालेकर जी आपके मन में सवाल होगा ऐसा क्यों सवाल आ रहा है क्योंकि ईश्वर की अवस्था में आपकी आस्था नहीं है इसलिए सवाल आ रहा है भगवान ने समाधि लेने की क्षमता केवल मानव को नहीं दी सारी सजीव सृष्टि को दी है मानव को दी है प्राणियों को दी है वनस्पतियों को भी समाधि लेने की व्यवस्था दी है केचों को भी दी है मैं उदाहरण दूंगा आपको समझ में आ जाएगा हर गांव में तालाब होता है होता है तालाब बारिश काल में तालाब पानी से ओत तो प्रोत भर जाता है िसंबर महीने में सूख जाता है डिसम्बर महीने में जाइए वहां सूखने के बाद आपको माले पड़ेगा वहां एक भी मेढक नहीं है मेढक ही बोलते हैं ना वो फ्रॉक एक भी मेढक वहां लेकिन जून में जैसे मानसून की रात भर घना घाती बारिश होती है सुबह आप सोकर उठते आपके कान में मधुर संगीत बचता है ड्रा ड्रा ड्रा है ना बसता है ना और जब आप दाखल देखते हैं तो ये मेडक छलांग लगा रहे कहां से आए ऊपर से आए के साथ से आए भूमि से आए छह महीने क्या कर रहे थे yes. समाधि लेकर बैठे थे समाधि लेकर बैठे ख्याल ईश्वर ने सारे सजयोग को समाधि लेने की क्षमता दी मैं उदाहरण दूंगा घास का एक घास का पौधा है बीज गिर गिर गया, गिर गया, आप हैं, ये मर गया, हो पूरा ये ये घास मर गया लेकिन जैसे जून में बारिश आती है उस घास के पौधों में से नए नए अंकुर बाहर आते, हैं और पुनः हरा होता है छह महीने घास क्या कर रहा था समाधान आमला का पेड़ सीताफल का पेड़ पूरे पत्ते गिर जाते हैं, हम देखते हैं तो मर गया ये तो मर गया महीने के बाद देखेंगे हरा भरा हो गया दो महीने क्या कर रहा था समाधि लेकर उसी तरह केचुओं को अगर कार्य करने के लिए विशिष्ट सूक्ष्म पर्यावरण विशिष्ट परिस्थिति की हम उपलब्ध नहीं करते केचुए समाधि लेकर सो जाते हैं विशिष्ट परिस्थिति क्या है जिसको हम सूक्ष्म पर्यावरण कहेंगे लिखे सूक्ष्म पर्यावरण लेखे देशी केचों की देशी केचों की अहम भूमिका देशी केचों की अहम भूमिका भूमि को बलवान बनाने में भूमि को बलवान बनाने में सुजलाम बनाने में सुजलाम बनाने में सुजलाम सुफलाम और और हमें बढ़िया उपज देने में होती है और हमें बढ़िया उपज देने में होती है देशी कैचुए चौबीस घंटे काम करते हैं देशी केंचवे चौबीस घंटे काम करते हैं अपनी विष्ठा से विष्टा बोलते हैं ना क्या बोलते उसको आप अप? अपनी विष्टा से भूमि को बलवान बनाते हैं अपनी गतिविधियों से अपनी गतिविधियों से भूमि को अनंत करोड़ छेद करते हैं भूमि को अनंत करोड़ छेद करते हैं अनंत करोड़ छेद करते जिसके माध्यम से बारिश का पूरा पानी भूमि में संग्रहित होता है जिनके माध्यम से बारिश का पूरा पानी भूमि में संग्रहित होता है पर्यावरण का संतुलन भी कायम करते हैं पर्यावरण का संतुलन भी कायम करते हैं। लेकिन उनके इस लगातार गतिविधियों के लिए लेकिन उनके इस लगातार गतिविधियों के लिए भूमि के अंदर और बाहर भूमि के अंदर और बाहर एक सूक्ष्म पर्यावरण आवश्यक होता है सूक्ष्म पर्यावरण अथवा विशिष्ट पारिस्थिति की अथवा विशिष्ट पारिस्थिति की आवश्यक होती है कौन सा शब्द चाहिए आपको सूक्ष्म पर्यावरण चाहिए या सूक्ष्म विशिष्ट पारिस्थिति की सूक्ष्म पर्यावरण हाँ? होता है तब वो 24 घंटे काम करते हैं तब वे 24 घंटे काम करते हैं अगर ये सूक्ष्म पर्यावरण उपलब्ध नहीं होता अगर यह सूक्ष्म पर्यावरण उपलब्ध नहीं होता तो काम करना छोड़ देते हैं तो काम करना छोड़ देते हैं और भूमि के अंदर जहाँ नमी है और भूमि के अंदर जहाँ नमी है वहाँ समाधि लेकर सो जाते हैं समाधि माने क्या सचन शक्ति का अवगुंठन माने समाधि क्षमता हर को प्राणी को दी है इसके लिए इसके लिए हमें सूक्ष्म पर्यावरण निर्माण करना होगा इसके लिए हमें सूक्ष्म पर्यावरण निर्माण करना आवश्यक बनता है ज वेरी एसेंशियल टू क्रिएट द माइक्रो क्लाइमेट फॉर द एक्टिव सूक्ष्म पर्यावरण निर्माण करना अब सूक्ष्म पर्यावरण माने क्या लिखिए सूक्ष्म पर्यावरण माने क्या वॉट इज माइक्रो क्लाइमेट देखिये भूमि के सतह के ऊपर भूमि के सतह के ऊपर दो पौधों के बीच में दो पौधों के बीच में जिस हवा का संचालन होता है भूमि के सतह के ऊपर दो पौधों के बीच में जिस हवा का संचालन होता है उस हवा का तापमान उस हवा का तापमान 25 से लेकर 32 अव होना चाहिए 25 से लेकर 32 बत्तीस होना चाहिए 25 25 फाइव टू थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड 25 से लेकर 32 32 टू होना चाहिए उस हवा में नमी की मात्रा विलिटिव ह्यूमिडिटी और उस हवा में नमी की मात्रा पैंसठ से लेकर बहत्तर प्रतिशत सिक्सटी टू 72 परसेंट होनी चाहिए पैसठ से लेकर बहत्तर प्रतिशत होनी चाहिए भूमि के अंदर भूमि के अंदर अंधेरा और वापसा होनी चाहिए वापसा वापसा भूमि के अंदर वापसा और अंधेरा होना चाहिए अंधेरा और वापसा होना चाहिए बाद में बताता हूं मैं अंधेरा और वापसा होना चाहिए इस एकात्मिक स्थिति को द टोटलिटी ऑफ दिस कंडीशन इस एकात्मिक स्थिति को सूक्ष्म पर्यावरण कहते हैं सूक्ष्म पर्यावरण कहते हैं अब वापसा आपको मालूम नहीं है ना लिखिए वापसा मानेगा क्या वापस परसों बताया जाएगा विस्तार से केवल आप एक जानकारी के लिए अभी लिख लीजिए वापसा मानेगा क्या।, क्या होता है कृषि वैज्ञानिक क्या बताते हैं आपको कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि जड़ों को पानी चाहिए जड़ पानी पीती है जड़ों को पानी दिए झूठ बोलते हैं गलत बोलते हैं ये गुमराह करते हैं वास्तव में सत्य यह है कोई विचर पानी पीती ही नहीं पानी को स्पर्श ही करती ही नहीं उनको पानी नहीं चाहिए वापसा चाहिए लिखे वापसा माने क्या वापस माने क्या भूमि के अंदर भूमि के अंदर मिट्टी के दो कन समूह के बीच में भूमि के अंदर मिट्टी के दो कन समूह के बीच में बिट्वीन टू एग्रीगेट्स ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स मिट्टी के दो कन समूह के बीच में जो खाली जगह होती हैं वट आर द इंटर स्पेसिस जो खाली जगह होती है पोस्ट होती हैं, जो खाली जगह होती है गैप होती है आप हिंदी में गैप लिख सकते हैं खाली जगह होते है उन खाली जगहों में उन खाली जगहों में पानी का अस्तित्व बिल्कुल नहीं चाहिए पानी का अस्तित्व बिल्कुल नहीं चाहिए देयर शुड बी नो एग्जिस्टेंस ऑफ द वाटर एट ऑल पानी का अस्तित्व बिल्कुल नहीं चाहिए बल्कि बल्कि पचास प्रतिशत बाष्प पचास प्रतिशत बाष्प और 50 प्रतिशत हवा इनका सम्मिश्रण चाहिए 50 प्रतिशत बाष्प और 50 प्रतिशत हवा इनका सम्मिश्रण चाहिए इस स्थिति को हम वापसा कहते हैं क्या कहते हैं वापसा कहते हैं ये परसों हम से बताएंगे वापसा क्या है हो सके तो कल बताएंगे नहीं तो परसों बताएंगे आज इतना ख्याल रखें कि वापस क्या है ये सूक्ष्म पर्यावरण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है नहीं ना है ना इसको क्या करना है निर्माण करना होगा देखिए जब हम जब हम भू माता को जब हम भूमाता को आच्छादन रूपी साड़ी पहनते पहनाते हैं जब आप हम भूमाता को आच्छादन रूपी साड़ी पहनाते हैं साड़ी को क्या कहते हैं आप साड़ी कह पहनाते हैं तब सूक्ष्म पर्यावरण अपने आप निर्माण होता है टोमेटिकली इट इज क्रिएटेड तब सूक्ष्म पर्यावरण अपने आप निर्माण होता है जब हम भूमि के सतह पर भूमाता के शरीर पर क्या बिछाते हैं आच्छादन रूपी सारी बिछाते पहनाते हैं तब सूक्ष्म पर्यावरण अपने आप तैयार होता है और किच्चे काम में लग जाते हैं द्रौपदी को साड़ी की उपलब्धता करने वाला कौन था हाँ, कुछ न था और साड़ी को निकालने वाला कौन था दुश्यासन था आप कौन हो आप कौन हो पक्के दुश्यासन हो पक्के कटाई के बाद पत्ते को जलाने वाले आप पक्के दुशासन हो अरे कुछ वैज्ञानिक उनको आपको बताने वाले दुर्योधन बैठे का अंधी होती है वो कौन है आप नहीं मैंने थोड़ी कहा अरे क्या से क्या बना दिया खुद को साथियों हमें कृष्ण चाहिए हमें सन नहीं चाहिए वो आप बन रहे हो आप बन रहे हो आप बन रहे हो, हो। साथियों जब सूक्ष्म पर्यावरण तय होता है ऋषि केचवे 24 घंटे काम करते हैं भूमि को बलवान बनाते हैं भूमि को सचेत करते हैं बारिश का पानी पूरा संग्रहित करते हैं और वायुमंडल में आने वाले बदलाव को भी रोकते हैं बहुत ही नियत अच्छी भूमिका है कैसे अब हम देखेंगे यहाँ तक ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया मिस्टर दुशासन समझ में आ गया ठीक है ठीक है कॉन्सेंट्रेट ऑन द बोर्ड बिकवाइट ये भूमि की सतह है और यहां गहराई में सूक्ष्म पर्यावरण उपलब्ध नहीं है तो केचवे समाधि लेकर सो गए देशी केचुओं की समाधि भंग करने का अद्भुत काम देशी गाय का गोबर करता है कैसे मैं बताऊंगा आपको शाम को देशी गाय का खिलार गांव के तौर पर लौटता है चरने के बाद गोधोली के समय आते आते देशी गाय का गोबर पगडंडी के बाजू में गिरता है सूखता है दूसरे दिन सुबह आप वहां जाकर देखिए देशी गाय का नीचे गिरा हुआ गोबर उठाइए नीचे दिखे आपको गोबर के नीचे दो चार छेद दिखाई देते सही है दिखाई देते है ना किसान है तो हा कहेगा मैनेजर है तो बिल्कुल मालूम नहीं तो कहेगा नहीं है ना छेद दिखाई देते और तो गोबर उल्टा करिए देखिए अनंत कोटी जीवाणु काम कर रहे जंतु छेदों में से कौन ऊपर मैंने ढाई हजार छेदों का परीक्षण किया पंडा पिंडी जो खोप खोप कर देखा मैं चाहता था कि छेदों में से कौन ऊपर आए और अंत में मालूम पड़ा इन छेदों में से वो कीड़े जो देशी गाय के गोबर का गोल गोल गेंदा जैसा गोला बनाकर सामने ढकलते हुए जाने वाले वो गोबर के कीड़े और देसी केचुर इसका मतलब है देशी केचों के देशी गाय के गोबर में ऐसी अद्भुत आकर्षण क्षमता है ऐसी अद्भुत आकर्षण शक्ति है कि जैसी देशी गाय का गोबर भूमि में बैठता है गंध संकेत भूमि में फैलते समाधि केचों को समाधि भंग करते खींचे ऊपर लाते इसका मतलब है, अगर देशी केचों को काम में लगाना है तो क्या करना पड़ेगा देशी गाय का गोबर काम में लगाना जीवामूत के माध्यम से घन जीवामूत के माध्यम से आपने देशी गाय का गोबर डाल लिया गंदा संकेत फैल गए उनकी समाधि भंग हुई और अपनी समाधि भंग करके केचुआ सीधा ऊपर आता है लेकिन खाते खाते आता है खाते खाते आता है क्या खाता है मिट्टी खाता है यह गहराई की मिट्टी यह महासागर गहराई का क्या खाता है महासागर एनपी सारा महासागर खाता है साथ में बालू खाता है बालू बोलते हैं रेती बोलते हैं आप नदी की बालू होती है बालू बोलते हैं ना हा ये मुहूम खाता है यानी रॉक खाता है रॉक को क्या कहते हैं कच्चा पत्थर कच्चा पत्थर खाता है चून घड़ी खाता है चुने का पत्थर क्या बोलते हैं आप लाइमस्टोन चुने का पत्तर सफेद सफेद होता है और वो जीवाणु बीमारी बीमारी खाता है वो जीवाणु राष्ट्र जीवाणु खाता है उनका नाश करता है जो बीमारियां पैदा करते हैं क्या खाता है जब समाधि भ्रम करता है खाते खाते आता है ये नीचे का महासागर मिट्टी का खाता है बालू खाता है कच्चा पत्थर खाता है चुने का पत्थर खाता है और वो सूक्ष्म जुआ खाता है जो हमारे पर बीमारियां पैदा करते हैं उनको नष्ट करता है और खाते खाते ऊपर आता है उसके में एक बायो रिएक्टर है ऐसा संयंत्र है ऐसा मिक्सर है ग्राइंडर है जो खाए उसका क्या होता है चरण होता है और जब ऊपर आता है अपनी विष्टा भूमि के साल देता क्या खाया ये नीचे नीचे का का महासागर महासागर खाया, खाया है ना? नाइट्रोजन, और अपनी विस्तार के माध्यम से कहा डाल दिया जड़ों के पास डाल दिया है ना जड़ों के पास डाल दिया यानी मुंबई का माल कहा कलकत्ता का माल भैला में भैया आबादी आबाद भैला आबादी आबाद साथियों ऊपर आया विष्टा डाल दी जिस छेद में से ऊपर आता है वो छेद में से पुनः प्रवेश नहीं करता पुनः प्रवेश नहीं करता उन छेदों में से नीचे नहीं जाता क्या करता है विष्टा डालता है नया छेद करता है खाते खाते नीचे आता है जिस छेद में से नीचे गया उस छेद में से वापस नहीं आता तीसरा छेद करता है ऊपर आता है अपनी विष्ठा डाल देता है पुना नीचे जाता है पुनः ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर लगातार लगातार देवबन भायला भायला देवबन सटल चलती रहती है चलती रहती। और सारा मास अगर ऊपर लाकर डाल देता भूमि को अनंत कोटी छिड़कता है अनंत करोड़ छिड़कता करता है अनच्छेदों में से पूरा बारिश का पानी भूमि में संग्रहित होता है भूजल में मिल जाता है और हमें डैम बनाने की आवश्यकता नहीं होती बड़े बड़े बांध बनाने की आवश्यकता नहीं होती वर्ल्ड बैंक को यहां बुलाने की आवश्यकता नहीं होती इंटरनेशनल मॉन्टरी फंड को बुलाने की आवश्यकता होती नहीं और विदेशी कर्जा लेकर भारत को बर्बाद करने की आवश्यकता ही करना है एक ही करना है देसी केचों को काम में लगाना जब नीचे ऊपर जाता है अपने शरीर में से इस इसव का छिड़काव करता है दीवारों पर छेदों के दीवारें पूरा लिप देता है जिसको बोलते हैं वर्मीवाश, क्या बोलते हैं वर्मी उसमें सारे तरह के एल्कोलाइड्स होते हैं सारे तरह के ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं सारे तरह के प्रोटीन्स होते हैं अमिनो एसिड्स होते हैं ऐसे तत्व होते हैं जो जीवाणु को और पौधों को आवश्यक होते हैं जब विष्टा ऊपर लाकर डालता है उस विष्टा में क्या है लिखिए विष्टा में क्या है देशी कैचुए अपनी समाधि तब भंग करते हैं देशी केचवे अपनी समाधि तब भंग करते हैं और गतिविधियों में लग जाते हैं जब हम जीवामृत के माध्यम से जब हम जीवामृत कल बताया जाएगा नहीं तो आज विषय हो जाएगा वो जीवामृत जीवामृत के माध्यम से देशी गाय का गोबर भूमि में डालते हैं जीवामृत के माध्यम से देशी गाय का गोबर भूमि में डालते हैं जैसी देशी गाय के गोबर से गंध संकेत जैसी देशी गाय के गोबर से गंध संकेत समाधिस्त, केचों को, के संकेत, समाधिस्त केचों को मिल जाते हैं देशी गाय से गोबर से निकले गंध संकेत समाधिस्त केचों को मिल जाते हैं देशी गोबर से निकले हुए गंध संकेत गंध संकेत विशिष्ट वेवलेंथ के होते हैं तरंग लंबाई के होते हैं गंध संकेत मिलते हैं के अपनी समाधि भंग करते हैं के अपनी समाधि भंग करते हैं खींचे ऊपर आते हैं खींचे ऊपर आते हैं 24 घंटे नीचे ऊपर नीचे ऊपर दौड़ लगाते हैं 24 घंटे नीचे ऊपर नीचे ऊपर दौड़ लगाते हैं गहराई का महासागर रूपी की महासागर रूपी मिट्टी गहराई की महासागर रूपी मिट्टी बालू बालू कच्चा बातर रॉक रॉक पार्टिकल्स कच्चा भत्थर कच्चा पत्थर चुने का पत्थर लाइम स्टोन्स चुने का पत्थर और पौधों को बीमारी पैदा करने वाले और पौधों को बीमारी पैदा करने वाले राक्षस जीवाणु को खाते हैं उनको नष्ट करते हैं राक्षस जीवाणु को खाते हैं उनको नष्ट करते हैं और ये सब खाते खाते ऊपर आते हैं ये सब खाते खाते ऊपर आते हैं So, खाते खाते ऊपर आते हैं दे आर कमिंग ऑन द सर्विस ऑफ द सॉइलते हैं उनके में इस सब का चरवन होता है इन सब का चरवन होता है चरवन क्या बोलते आप ग्राइण। हाँ ग्राइंडिंग होता है हिंदी में ग्राइंडिंग बोलते बोरे इंग्लिश में चरवन बोलते हैं चरण होता है और जब ऊपर आते हैं विष्टा के माध्यम से भूमि के सतह पर डाल देते हैं जब ऊपर आते हैं विष्टा के माध्यम से भूमि पर डाल देते हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है गन्ना के लिए फल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कल आपको मालूम पड़ेगा कि आज का टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है आज तो आपको लगेगा ये क्या चल रहा है गन्ना तो आ ही नहीं रहा अभी तक पॉपुलर भी नहीं आ रहा है फालतू तो भी बुलाया है है ना ये चल रहा है लेकिन ठाकुर साहब ने कल ही बताया आपको दो दिन आपकी क्या होगी परीक्षा होगी जो परीक्षा में उतरेगा तीसरे दिन आपको मिल जाएगा नहीं तो मिलेगा नहीं जो भागेगा गया वो गया उसको पचास मिलियन टू सर्वन नहीं लेना है बाकी कुछ नहीं हा इस विष्टा में खाद्य तत्वों का महासागर होता है इस विष्टा में खाद्य तत्वों का महासागर होता है से मिट्टी से सात गुना नाइट्रोजन होता है सेवन टाइम्स मोर नाइट्रोजन देन दॉइल मिट्टी से सात गुना ज्यादा नाइट्रोजन होता है वायु होता है नौ गुना ज्यादा फास्फेट होता है इन टाइम्स मोर फॉस्पेट दैन द स्वाइल नौ गुना ज्यादा फॉस्पेट होता है ग्यारह गुना ज्यादा पोटैश होता है ग्यारह गुना ज्यादा पोटैश होता है ग्यारह गुना एलेवन टाइम्स मोर पोटैश छह गुना ज्यादा कैल्शियम होता है छ गुना ज्यादा कैल्शियम सिक्स टाइम्स मोर कॉल्शियम आठ गुना ज्यादा मैग्नीशियम होता है आठ गुना ज्यादा मैग्नीशियम, दीज आर द मेजर एलिमेंट्स मैग्नीशियम आठ गुना दस गुना ज्यादा गंधक होता है सल्फर दस गुना ज्यादा गंधक होता है अब बाकी सारे खा खाद्य तत्व अब बाकी सारे खाद्य तत्व, बाकी सारे खाद्य तत्व, अनेक गुना मात्रा में होते अनेक गुना मात्रा में होते अनेक गुना मात्रा में होते और सारा खाद्य तत्वों का महासागर देखिए इस सारा खाद्य तत्वों का महासागर किसको उपलब्ध होता है भूमि के सतह पर फसल के जड़ों को अनायास उपलब्ध हो जाता है इस सारा खाद्य तत्वों का महासागर फसल के जड़ों को अनायास ऑटोमेटिक उपलब्ध होता है यस एटोमेटिक उपलब्ध होता है अनायस मींस अपने आप अपने आप उपलब्ध होता है जिन छेदों में से कैचवे ऊपर आए जिन छेदों में से कैचवे ऊपर आए जिन छेदों में से कैचुए ऊपर आए उन छेदों में से पुनर्प्रवेश नहीं करते उन छेदों में से पुनर्प्रवेश नहीं करते हर बार नए छेद तैयार करते हैं, हर बार नए छेद तैयार करते हैं। इस तरह उनकी निरंतर गतिविधियों से इस तरह उनकी निरंतर गतिविधियों से भूमि को अनंत करोड़ क्षेत्र तैयार होते हैं भूमि को अनंत करोड़ छेद तैयार है होते हैं भूमि को अनंत करोड़ छेद तैयार है होते हैं और उन छेदों में से और उन छेदों में से बारिश का सारा पानी उन छेदों में से बारिश का सारा पानी भूमि अंतर्गत जल स्रोतों में भूजल में भूमि अंतर्गत जल स्रोतों में संग्रहित होता है भूमि अंतर्गत जल स्रोतों में संग्रहित होता है वर्षा काल के समाप्त के बाद यह पानी यह संग्रहित पानी वर्षा काल के समाप्त के बाद यह संग्रहित पानी षण शक्ति के माध्यम से केशाकर्षण शक्ति के माध्यम से अभी सीखा ना आपने नीचे से केशाकर्षण शक्ति के माध्यम से नीचे से ऊपर आकर किसको मिलता है फसल के जड़ों को बारह महीने मिलता रहता है फसल के जड़ों को बारह ही महीने शक्ति के माध्यम से मिलता रहता है साथियों ये बारिश का पानी आता है लिखिए मत डोंट लेट बारिश का पानी आता है आने वाले पानी का रंग कैसा होता है सफेद होता है और जब पानी बहने लगता है तो रंग कैसा होता है काला काला क्योंकि उसमें मिट्टी घुल जाती है पानी में ह्यूमस के कन घुल जाते हैं भूमि बंजर बनती है लेकिन ये विस्तार पानी में घुलते नहीं विस्तार पानी में घुलती नहीं कितना भी तेजी से पानी की बुंदे क्यों ना आए 30 से काम तीस पैतीस फीट गति से क्यों ना ये ह्यूमस पानी में घुलता नहीं कितने भी की बारिश हो ह्यूमस वैसे के अपना एक देशिक की विष्टा वैसे के वैसे रहती है ये विष्टा पानी में घुलती पहले साल ये स्तर दूसरे साल ये नया स्तर तीसरे साल नया स्तर हर साल एक स्तर इकट्ठा होता है और एक नई बलवान भूमि बनती है और इमली के पेड़ को कितने फल देती हैं अनगिनत फल देती है अनगिनत फल आम के पेड़ को अनगिनत फल देती है बिना मानवीय सहायता बिना मानवीय अस्तित्व देशी के चौकी आम भूमिका है आम। इसका मतलब है कि हमें देशी केचों को काम में लगाना चाहिए देशी केचवे जो विस्तार ऊपर लाते हैं वो पौधों को जिस स्थिति में चाहिए उस स्थिति में नहीं होती ये पकाने का काम अनंत कोटि छेद करते हैं अपने जीवाणु करते है कौन करते अनंत कोटि छेद और देशी गाय का गोबर जीवाणु का क्या है अद्भुत है। में 300 करोड़ हैं। इसका मतलब है, जब हम देशी गाय के गोबर से बना हुआ देते हैं, तो अपनी समाधि भंग करते खींचे ऊपर लाते अपनी विष्टा लाने के बाद जीवामृत में जो जुआणु भूमि में जाते हैं वो पकाते हैं, अंजड़ों को खिला देते हैं ऊपर से डालने की कोई आवश्यकता इसका मतलब है देशी गाय के गोबर को अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका यहां तक समझ में आया सबको किसको समझ में नहीं आया अब तक जो विषय बताया गया किसको समझ में नहीं आया हाथ उठाइए तो सबको समझ में आ गया सबको मैं सवाल पूछूंगा जवाब मिलना चाहिए नहीं तो खाना बिल्कुल नहीं मिलेगा बताए तो हां वो बताते हैं नियमक शक्ति बताते हैं बहुत अच्छा सवाल है देखिए ये अनंत ब्रह्मांड है एक ही ब्रह्मांड नहीं अनंत ब्रह्मांड है अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक है ना क्या बोलते हैं अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक ऐसे अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक एक एक ब्रह्मांड में अब जाऊदी तारे हैं अब जाऊदी तारे सब घूम रहे हैं सब घूम रहे हैं लेकिन किसी की टक्कर देखिए दो तारों की टक्कर अरे दो आदमी सीधे नहीं चलते टकरते, टकरते ये कौन नियमन करता है नियामक शक्ति दिस इज द कंट्रोलिंग फोर्स कंट्रोल द एंटायर यूनिवर्स एंटायर यूनिवर्स छोटे तारे के पास जब बड़ा तारा आता है तो छोटा तारा अपनी गति कम करता है और बड़े तारों को बायपास करता है ये कौन नियंत्रण करता है नियामक शक्ति नियामक शक्ति कंट्रोलिंग साथियों किस को किस से कब मिलना है समय के पहले नहीं समय के बाद नहीं कहा मिलना है यह भी निश्चित है ये कौन नियमन करता है नियामक शक्ति नियामक शक्ति समय के पहले नहीं समय के बाद नहीं निश्चित जिस समय मिलना है उसी समय मिलेगा पहले नहीं मिलेगा बाद में नहीं मिलेगा जनसंख्या देश की जनसंख्या 121 करोड़ है पचास प्रतिशत पुरुष 50 प्रतिशत स्त्री हो सकता है अड़तालीस बावन उनपचासवन हो सकता है लेकिन 50 में कौन कंट्रोल करता है देखिए एक को दस लड़के दूसरे को दस लड़कियां एक को कुछ भी नहीं एक को दो लड़के दो लड़कियां एक को तीन लड़के एक लड़की किसी को कुछ भी नहीं लेकिन ओवरऑल कुल मिलाकर पचास प्रतिशत पचास प्रतिशत मुझे बताइए ये कौन कंट्रोल करता है प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया नियामक शक्ति कंट्रोलिंग फोर्स ईश्वर की एक नियामक शक्ति है जो पॉपुलेशन को क्या करती है कंट्रोल करती है अगर आपने कह दिया कि हम केवल बेटी ही पैदा करेंगे बेटी है तो उसका गर्दन घोट देंगे ऐसा नहीं कर सकते ऐसा नहीं कर सकते कुछ भी करे ये पचास पचास प्रतिशत होगा ही ये काम कौन करता है नियामक शक्ति करते सर तो हम आखिरी में एक मुद्दे तक आ गए कि भूमि अन्नपूर्णा है है ना पहला मुद्दा क्या है भूमि अन्नपूर्णा है पौधों के वृद्धि के लिए जिन जिन खाद्य तत्वों की आवश्यकता होती है वो सभी भूमि में महासागर के रूप में लेकिन इस सारा महासागर ऊपर लाने का काम कौन करता है काष्ट पदार्थ का विघटन करता है साथ में देशी केचों की गतिविधियां करते हैं केशाकर्षण शक्ति करते हैं लेकिन ये जो काशाकर्ष शक्ति से जो खाद्य तत्व तो ऊपर आए हैं वो जड़ों को जिस स्थिति में चाहिए उस स्थिति में पकाने का काम अनंत कोटि जीवाणु करते हैं और देशी गाय का गोबर इन केचों को खींचने का काम समाधि भंग करके काम में लगाने का काम करता है साथ में ये खाना पकाने का भी काम करता है इसका मतलब है इस सारी व्यवस्था को हमें खड़ी करना है तो एक ही करना होगा क्या करना होगा क्या करना होगा गाय का उपयोग करना होगा देशी गाय के गोबर का उपयोग करना उसके साथ एक और काम करना होगा हमें वो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है अभी खाना खाना भी होगा है ना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण तो है अरे गोपाल जी को ज़्यादा भूख लगी है तो बस करे वो तो ठीक है हम खाना खाएंगे